अध्याय खंड छांदोग्योपनिषदाकरष्याध्यान खंडचौद सांडिलद्यादृष्टिसे ब्रह्मोपासना पुनस्तप ब्रह्मणोनगुणवतनशक्रनेक भेदोपा विशिष्टगुणशक्तिमोपासन विधिसन्ना अफिरुसीदमृत अनंत गुणवान अनंत गुण का विधान करने की इच्छा से कहती तला शांत उपाशित अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुरत्म लोके तथेतः प्रेत्य भवती सक्रतुम कुत यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है यह उसी से उत्पन्न होने वाला उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है इस प्रकार शांत राग द्वेष रहित होकर उपासना करें क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय निश्चयात्मक है इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मर जाने पर होता है अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए सर्वं समस्तं खल्विति वाक्या जगन्नाम वाक्याल प्रत्यक्षादि विषयं ब्रह्म कारणं कारण समस्त य निपात वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है यह अर्थात नाम रूप में विकार को प्राप्त होने वाला और प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जगत ब्रह्म कारण रूप ही है वृद्धतम सबसे बड़ा होने के कारण वह जगत का कारण ब्रह्म कहलाता है कथम सर्वस्व्रह्मत्व इत आह तला नीति तस्मा ब्रह्मणोजातम तेजो बण्नादी क्रमेण जनन जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्वे ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया इति तलम तथा अस्त तस्वीति काले प्राणिचे ब्रह्मात्मतयात्रु काले विशिष्ट तध्यति के अग्रहणा अग्रहणा वेद जगत यथा तदेव अद्विती तथा विस्तरेण वक्षा यह सब ब्रह्म रूप किस प्रकार है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है तजलानीति तेज अप और क्रम से सारा जगत उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है इसलिए यह तज है तथा उसी जनन क्रम के विपरीत क्रम से उस ब्रह्म में ही लीन होता है अर्थात तादात्म रूप से उसमें मिल जाता है इसलिए तल है और अपने स्थिति के समय उसी में अनंत प्राणन यानी चेष्टा करता है इसलिए तदन है इस प्रकार ब्रह्मात्म रूप से वह तीनों कालों में समान रहता है क्योंकि उसका उस ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं किया जाता अतः वह ब्रह्म ही है यह सारा जगत है जिस प्रकार यह जगत वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है उसका हम छठे अध्याय में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे यस्च सर्विदम ब्रह्म अतः शांतो दोष रहितः संयतः संयत संय तत्सव ब्रह्म तदक्षमाण गुणैरूपासीता क्योंकि यह सब ब्रह्म है अतः शांत यानी राग द्वेष से रहित संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म है उसके आगे कहे जाने वाले गुणों द्वारा उपासना करे कथम उपासित क्रतु कुीत क्रतु निश्चय एवं नान्यथेतचल प्रत्यम क्रतुम कु व्यवि संबंध किं पुनः क्रतुकणेन कर्तव्य प्रयोजन कथम व क्रतु कर्तव्य क्रतुकण चाभि प्रेता सिद्धि साधन कथम से प्रतिदनाथम अथेदिग्रंथ उसकी किस प्रकार उपासना करें सो बतलाते हैं क्रुतु करे क्रतु निश्चय यानी अद्यवसाय को कहते हैं अर्थात यह ऐसा ही है इससे अन्य प्रकार का नहीं है ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही क्रतु है इस क्रतु को करे इस प्रकार इसका व्यवधान युक्त उपासित इस क्रिया से संबंध है किंतु उस क्रतु के करने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना है अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना चाहिए तथा वह क्रतु करना किस प्रकार अभिष्ट अर्थ की सिद्धि का साधन है इस सब विषय का प्रतिपादन करने के लिए ही अथ इत्यादि आगे का ग्रंथ है अथ पुरुषो यथा खल्वी हेत्वर्थ यस्मात्तुमय क्रतुपाध्यवसायात्मक जीव युदृश यादृश क्रतुर सेवसा पुरुषो भवति। तो फलात्मको भवति तथेतस्मा देहा मृत्ति क्रतूनूप फलामकोथास्त्रो दृष्टि यम, यम इत्यादि यत भाव व्यवस्था शास्त्र वरम एव व्यवस्थाशास्त्र दृष्टा जनन क्रत कुत यादृश क्रतम वक्षास्तम यत एवं शास्त्र प्राण्याद उपपद्यते कृत्नूप फलम अतः सकर्तव्य क्रतु अथ खलु समूह हेतु के लिए है क्योंकि पुरुष यानी जीवक्रतु में कृतु प्राय अर्थात अद्यवसायात्मक है इसलिए इस लोक में जीवित रहना रहता हुआ यह पुरुष यथा कृतु जिस प्रकार के कृतु वाला होता है अर्थात जिस प्रकार के अध्यवसाय वाला जैसे निश्चय वाला होता है वैसे ही यहाँ से इस देह से प्रेत्य मरकर होता है तात्पर्य यह कि वह अपने निश्चय के अनुसार फल वाला होता है शास्त्र से भी यही बात ऐसी ही देखी गई है जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अंत में शरीर त्यागता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था शास्त्र प्रतिपादित है अतः इस प्रकार जानने वाला वह वा पुरुष क्रतु करे जिस प्रकार का क्रतु हम बतलाते हैं वैसा ही क्रतु करे क्योंकि इस प्रकार शास्त्र प्रमाण से निश्चय के अनुरूप ही फल मिलना सिद्ध होता है इसलिए उसे वह निश्चय कराना चाहिए समग्र ब्रह्म में आरोप पित गुण कथम किस प्रकार निश्चय करना चाहिए मनोमय प्राण शरीरों भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंध सर्व काम सर्वगंध सर्व सर्व अभ्याम सर्वामिधम तो अभ्यावाक्यनादर व ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश शरीर सर्वकर्मा सर्वकाम काम सर्वगंध सर्वरस इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाग रहित और संभ्रम संभ्रमशन्य है मनुते मनोमो मन मनुतेनेती मनृत् भवति तेन मनसा तन्मय तथा प्रवित्त इव प्रत्यवृत्त अत चत प्राणों लिंगात्मा, विज्ञान, क्रिया, शक्ति, प्राण प्राणशर प्राणोलिंगात्माजानक्रियाशक्तिदय सम्मूिता याणते प्रज्या, स शरीर ये स प्राणशरी मनोमय प्राणशरी नहता चुत्यंतरा मनोमय मन प्राय जिसके द्वारा जीव मरण करता है उसे मन कहते हैं यह अपनी वृत्ति द्वारा विषयों में प्रवृत्त हुआ करता है उस मन के कारण वह मनोमय है अतः पुरुष मन प्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त सा होता है और निवृत्त होने पर नृवृत्त सा हो जाता है इसलिए यह प्राण शरीर है जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वह प्राण है इस श्रुति के अनुसार विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ लिंग शरीर ही प्राण है वह प्राण जिसका शरीर है जिसे प्राण शरीर कहते हैं जैसा कि आत्मा मनोमय और प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है इन अन्य श्रुति से सिद्ध होती है भारूप भादी चैतन्य लक्षणम रूपम यश्य स भारूप संकल्पः यस्य सोयम् न सत्यसकल सबा सकल सोय सत्यसल ना संसारिण इवा नैका फलश्वर सेनृतेन मिथ्याफलु प्रत्यूढ़सकल मिथ्याफल वक्षति अनृतेन ही इति भारूप भादी दीप्ति अर्थात चैतन्य है जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं सत्य संकल्प जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या है वह यह ब्रह्म सत्य संकल्प है तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुष के समान ईश्वर का संकल्प अनैकांतिक कभी हो कभी न हो ऐसे फल वाला नहीं है संसारी जीव का संकल्प अनृत अर्थात मिथ्या फलरूप हेतु से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्या होता है। वे से है। ऐसा आगे चलकर मिथ्याला आकाशात्मा आकाश इवात्मा स्वरूपम जस स आकाशात्मा सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व चाकाश साकाशतुल्य स्वर सेवकर्मा सर्व विश्व तेने क्रियत जगत्सर्व कर्म से सर्वकर्मा स ही सर्वस्य सर्व कर्ता कामा, श्रुते सर्वकाे काोषरिहिता कामा अशेतिका सर्व धर्मुद्धो भूतेषु इति कामोस्मी स्मृत आकाशात्मा जिसका आत्मा यानी स्वरूप आकाश के समान हो उसे आकाशात् कहते हैं सर्वत्र व्यापक सूक्ष्म तथा रूप आदि से रहित होना ही ईश्वर का आकाश के समान होना है सर्वकर्मा के द्वारा सर्व यानी विश्व का निर्माण किया जाता है इसलिए यह सारा जगत उसका कर्म है अतः वह ईश्वर सर्वकर्मा है जैसा कि वही सबका करता है इस श्रुति से सिद्ध होता है सर्व काम संपूर्ण दोष रहित काम उस परमात्मा के ही है इसलिए वह सर्व काम है जैसा कि मैं प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम हूं इस स्मृति से प्रमाणित होता है ननो कामोशमी वचनादिह बहु न संभवती सर्व काम इति शंका किंतु कामोश्मी मैं काम हूं, ऐसा वचन होने के कारण सर्व काम इस पद में बहु बहुबृही समास नहीं हो सकता न काम से कर्तव्य शब्दी वत्थ प्रसंगा चेहब तस्माथेह काम बहुब्रीतः कामोस्मृति स्मृत्यर्थ वाच्य समाधान नहीं क्योंकि काम का कार्यत्व स्वीकृत किया गया है फुटनोट अतः बहुब्री न मानकर कर्म धारण माने तो समस्त काम कार्य और ब्रह्म एक रूप सिद्ध होंगे ऐसी दशा में जैसे कार्य अनादि नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जैसे सभी कार्य किसी चेतन कर्ता के अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्म में भी पराधीनता का दोष उपस्थित होगा इतना ही नहीं शब्दादि के समान काम भी पदार्थ है अतः काम और ब्रह्म की एकता मानने पर ब्रह्म में भी पदार्थता की आपत्ति होने लगेगी इसलिए यहाँ बहुब्री समाज ही ठीक है इसलिए शब्दादि के समान भगवान की भी परमार्थता का प्रसंग उपस्थित होगा अतः जिस प्रकार यहाँ सर्व काम पद में बहुब्री समाज किया गया है उसी प्रकार कामोश में इस स्मृति का अर्थ करना चाहिए फुटनोट तात्पर्य है कि उक्त गीता के कामोश में इन पदों का काम हूँ ऐसा अर्थ न करके काम वाला हूँ यह अर्थ समझना चाहिए सर्वगंधा सर्वे गंधा सुखक असम सर्वगंध पुण्यो गंध पृथिव्या स्मृते तथा अपि रथापि विज्ञे अपुण्यगंधरग्रहण से पापम संबंधनिमित्तवात्व तस्मात्नोभम जिघ्रती सुरभि चुर्गंधि च पापमना शेष विद्ध इस श्रुते है न च पाप, पाप संसर्ग ईश्वर से अविद्यादि दोषस्यानुपत्ते है सर्वगंध समस्त सुखकर कर गंध उसी के हैं इसलिए वह सर्वगंध है जैसा कि पृथ्वी में मैं पुण्यगंध हूँ इस स्मृति से सिद्ध होता है इसी प्रकार पुण्यरस भी उसी के समझने चाहिए क्योंकि श्रुति ने गंध और रस का ग्रहण तो पाप संबंध के निमित्त से बतलाया है जैसा कि इसी से उस घाणेन्द्र के द्वारा सुगंध और दुर्गंध दोनों को ही सूंघता है क्योंकि यह पाप से विद्ध है इस श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है किंतु ईश्वर का पाप से संसर्ग नहीं है क्योंकि इसमें अविद्यादि दोष होने संभव नहीं है सर्वमिदम जगदभ्याभिव्या तो अतते व्या से कर्तरी निष्ठा तथा वाकी उच्यते नएति वाक वागेव वाक यद्वा विचेघय करते स वाक्यी नाक्यी अवाकी वाक्य प्रतिषेधश्चात्रोपलारधरसादी श्रवणश्वर प्राप्तानि देने घ्राणादी कर्णी ग्रहणाया अतो वाग्रतिषेधेन प्रतिषिध्य अणिपादो जवनो गृहता पश्यक्षुषणोक इत्यादिवर्णा इस प्रकार जगत को वह सब ओर व्याप्त किए हुए हैं अर्थ वाले अत धातु से कर्ता अर्थ में निष्ठात प्रत्यय होने से आत्तह पद सिद्ध होता है इसी प्रकार वह अवाकी भी है जिसके द्वारा बोला जाता है, उसे वाक कहते हैं वाक ही वाक है अथवा वच धातु से कारण अर्थ में घर प्रत्यय करने से वाक शब्द निष्पन्न होता है वह वाक जिसमें हो उसी वाकी कहते हैं जो वाक्य न हो वही अवाकी कहलाता है यहाँ जो वाक का प्रषेद किया गया है वह अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण करने के लिए है श्रुतियों में गंध और रसादि का प्रसंग होने से उन गंधादि का ग्रहण करने के लिए ईश्वर के घ्राणादि इंद्रियां होनी सिद्ध होती है अथा वाक्य प्रसेद द्वारा उन सबका भी प्रतिषेध किया गया है जैसा कि बिना हाथ पाव का ही वह वेगवान और ग्रहण करने वाला है तथा बिना लेत्र का होकर भी देखता और बिना कर्ण का होकर भी सुनता है इत्यादि मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है अनादरो संभ्रम अप्राप्त प्राप्त ही संभ्रम साधना काम से नवाप्त काम नित्य स्वर से संभ्रमो क्वचित अनादर अर्थात असंभ्रम आग्रह रहित है जो आप्त काम नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आग्रह हो सकता है काम होने के कारण नित्य तृप्त ईश्वर को कहीं भी संभ्रम नहीं है ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है ए ऐसम आत्मातर हृदय यवाद्वाम सरसपाद श्या श्या मा आत्मातर हृदय जा पृथिव्या जात जाो लोकेभ्य हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से यव से सरसों से श्यामक से अथवा श्यामक तंडुल से भी सूक्ष्म है तथा हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथ्वी अंतरिक्ष द्व्यूलोक अथवा इन सब लोकों की अपेक्षा भी बड़ा है ऐसा यथोक्ता गुणों में मात्दे हृतपुंडरी कशाध्ये अड़ीजाणुतरो व्रीहवा तंडुला द्वेति श्यामकंडुला परिच्छिपरिमाद नित्य अणिया नितयुक्णुपरिमाण प्राप्त आशंक्य अतधार ये म आत्मा ज्याया पृथिव्या इत्यादि ज्यापरी जायस्व दर्शयनपरी दर्शयति मनोमय इत्यादिना जाया के ऊपर युक्त गुण विशिष्ट मेरा आत्मा अंतर हिदे, हिदे कमल के अंतर भीतर धान से अथवा जवाद से भी अड़िजान सूक्ष्मतर है यह कथन आत्मा की अत्यंत सूक्ष्मता प्रदर्शित करने के लिए है वह श्यामाक और श्यामाकंडुल से भी सूक्ष्म है इस प्रकार परिचन्न परिमाण से सुख बतलाने पर उसका अणुपरिमात्मणत्व प्राप्त होता है ऐसी आशंका कर अब उसका प्रतिषेध करने के लिए ऐसा आत्मा ज्यायान पृथ्व्या इत्यादि वाक्य से श्रुति आरंभ करती है इस प्रकार स्थूलत पदार्थों की अपेक्षा भी उसकी महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति मनोमय यहाँ से लेकर जायानेभ्यो लोकेभ्य यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा उसका अनंत परिमाणत्व प्रदर्शित करती है हृदय स्थित ब्रह्म और पर ब्रह्म की एकताकर्मा सर्व सर्वकाम सर्वगंध सर्वरत सर्विदम अभ्यात्वाक्यनादर ए समर्दय्रह्मेतमित प्रीत्या संभवतीस्मी हृदय स्थित ब्रह्म जो सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस इस सब को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित और संभ्रम शून्य है वह मेरा आत्मा हृदय कमल के मध्य में स्थित है यही ब्रह्म है इस शरीर से मर कर जाने पर मैं इसी को प्राप्त होऊंगा। ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है उसे ईश्वर भाव की ही प्राप्ति होती है। ऐसा शांडिल ने कहा है शांडिल ने कहा है यथोक्त गुण लक्षण ईश्वरोध्येयो न तो तदगुण विशिष्ट एवं यथा राजपुरुषमान चित्रगुण वेतुक्ति न विशेषण्प्या व्याप्रिय तदिहामतस्त वृत्थम सर्वकर्मेत्यादि पुनर्वचन तस्मा मनोमयदि गुण विशिष्ट एवरोधेय पूर्वोक गुणों से लक्षित होने वाले ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए उन गुणों से युक्त का नहीं जिस प्रकार राजपुरुष को अथवा को गाय चित्र-विचित्र रंग की हो उसे कहते हैं। को लाओ ऐसा कहे जाने पर उनके विशेषण राजा अथवा चित्र विचित्र गाय को लाने की चेष्टा नहीं की जाती उसी प्रकार यहां भी निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य रूप से प्राप्त होता था अतः उसकी निवृत्ति के लिए सर्वकर्मा इत्यादि विशेषणों को पुनः कहा गया है इसलिए मनोमयवादि गुणों से युक्त ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए अतएव षष्ट सप्तम जोरीव तत्वसी आत्म वेदम सर्वे स्वराज्ये सिंचतीसा आत्म तद ब्रह्मैतमितः प्रत्याभी प्रीतियासंभावितास्मी लिंगा नात्मशब्देन ना संबंधार्थ मेति शबंध्या प्रत्यागवात्तम संसंवितास्मी च कर्मकर्तृत्वर्देशा उसी छठे और सातवें अध्यायों में श्रुति ने जिस प्रकार तत्वशीतु वह है और आत्मय वेदम सर्वम यह सब आत्मा ही है इन वाक्यों द्वारा साधक को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया है उस प्रकार वह यहाँ नहीं करती यह मेरा आत्मा है यह ब्रह्म है मैं यहां से मर कर जाने पर इसे प्राप्त होगा इत्यादि वाक्य इस विषय में लिंग है यहाँ आत्मा शब्द से प्रत्येगात्मा का ही निरूपण नहीं किया जाता क्योंकि मम यह ष्ठी उसके संबंधार्थ की प्रतीत कराने वाली है तथा मैं इसे प्राप्त होऊंगा इन शब्दों द्वारा ब्रह्म और आत्मा के कर्मत्व और कर्तृत्व का निर्देश किया गया है न ष्ठेभ्यथ सम्पथ्य पूर्वपक्षण सत्सपत्ते आक्षेप कालांतरित दर्शति न आरब्ध संस्कार शेषितर्थ पक्ष किंतु छठे अध्याय में भी अथ संपत्थे देह त्याग के अनंतर सस्वरूप हो जाएगा इस वचन से श्रुति ने सस्वरूप होने में काल का व्यवधान तो दिखाया ही है न आरब्ध संस्कार शेषस्थित्यर्थ पर न कालांतरितार्थता अन्यथा तस्यार्थस्य शब्दस्य कालाता तत्व ताध प्रसंगा अद्यप्यामशब्द प्रत्यग्विद ब्रमेति चकृतम एस मतहृदय्रह्मेतर्धनमीषद परित्यज वैतमात्मान मितोषमात् शरीर प्रेत्या संभविता मित्युक्तम सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह वचन प्रारब्ध कर्म जनित संस्कारों की समाप्ति पर्यंत ही जीव की स्थिति बतलाने के लिए है इसका तात्पर्य काल का व्यवधान प्रदर्शित करने में दहि है नहीं तो तू वह है इस वाक्य के अर्थ की बात होने का प्रसंग उपस्थित होगा फुटनोट इसमें ब्रह्म और आत्मा के अभेद का वर्तमानकालिक क्रियापद से प्रतिपादन किया गया है अतः कालभेद स्वीकार करने से इसके अभिप्राय से विरोध उपस्थित होगा यद्यपि यह आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा का बोधक है और यह सब निश्चय ब्रह्म ही है इस वाक्य से ब्रह्म का भी प्रकरण है तथा यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है यह ब्रह्म है ऐसा भी कहा गया है तथापि थोड़ा सा भी न छोड़कर मैं मरने पर शरीर सेमीति यद सवेदा सत्यमेव्या र्थे कृतु फल संबंधे स तथे भावम् प्रतिपद्यते विद्वानेतदाहवा तो किल शांडिल्यो नामर्षि दिराभ्यास आधार इस प्रकार जानने वाले जिस विद्वान को मैं अपने निश्चय के अनुरूप सगुण परमात्मा को प्राप्त होने वाला हूँ मैं अवश्य वैसा ही हो जाऊंगा ऐसा निश्चय है और जिसे मैं ऐसा नहीं होगा ऐसी अपने निश्चय के फल के संबंध में शंका नहीं है वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है ऐसा शांडिल्य नामक ऋषि ने कहा है शांडिल्य शांडिल्य यह द्विरोक्ति आदर के लिए है इति इतिदोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय चतुर्दशभाष्यम संपूर्णम